na bibi na bachcha na baap bada na maiya the whole thing is that ke bhaiya sabse bada rupaiya na bibi na bachcha na baap bada na maiya the whole thing is that ke bhaiya sabse bada rupaiya main rupaiya tumne भी ना कर सकता मेरे यार लट जाता मिलती अगर तुम आपके पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार तो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया ही देगी मान हद ये है मेरे भाई ये खुदाओं का घर तेरी बालत ने बनाया तू तो हुए खुश अल्लाह भगवान तू इस दुनिया की खातिर जोड़ी जा आना भैया द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार सबसे पहले माफी मांगना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते आपके सामने नहीं आ सका बहुत से दोस्तों ने सवाल किए कि भाई क्यों नहीं आए तो साहब सच बोलना शायद सबसे अच्छी बात होगी क्योंकि मैं कोई बहाना बनाऊंगा तो अगली बार बहाना भूल जाऊंगा और फिर कुछ और बहाना बनाना पड़ेगा तो इसलिए सच बात बता दूं ये शुद्ध आलस दरअसल मैं एक शादी में गया था चंडीगढ़ और उस शादी के किस्से यानी उस आने जाने और उस शादी के दौरान की कहानियां मैं अगले एपिसोड में सुनाऊंगा मगर आज के एपिसोड में मैं उस शादी में जाने के कारण जो मेरे दिमाग में सवाल उठे उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूं तो साहब उस बात की शुरुआत एक छोटी सी घटना से करता हूं हुआ यूं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हम बहुत सुबह की फ्लाइट से दिल, यहां से हैदराबाद से दिल्ली गए और दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह सुबह फ्लाइट उतरी करीब आठ साढ़े आठ बजे <coughs> सॉरी वहां से हमें चंडीगढ़ के लिए टैक्सी पकड़नी थी तो साहब मैं बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए चला गया जब बाथरूम इस्तेमाल करने गया तो इतफाक की बात यह थी कि जो बाथरूम मैं इस्तेमाल करने गया वो बाथरूम काफी खाली था यानी कि उसमें मेरे अलावा शायद ही एक या दो व्यक्ति और थे और साहब मैं जब वहां से निकलने लगा हाथ मुंह भी धोया और जब वहां से निकलने लगा तो दरवाजे पर एक क्लीनर मेरे को लगता है बाथरूम साफ करने वाला व्यक्ति खड़ा था उसने मुझे इशारा किया कि साहब पेपर टॉवेल उस साइड में है मगर तब तक मैं रूमाल निकालकर अपना मुंह हाथ पोच चुका था तो मैंने उसको थैंक यू कहा और बाहर निकल आया वो मेरी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता रहा मैं समझ रहा था कि यह आदमी मुझसे किसी टिप की उम्मीद कर रहा है मगर नामालूम क्यों उस वक्त अपनी जेब से कुछ भी पैसा निकालने का मेरा मन नहीं हुआ और मैं चलता चला आया उसके देखने को यानी कि उसके शायद एक अदृश्य संकेत को मैं नजरअंदाज करके आ गया देखिए मैं आपसे सच बता रहा हूं कि अदृश्य संकेत कह रहा हूं आपसे मगर वो अदृश्य था नहीं मैंने जानबूझकर उस ओर से नजरें फेर ली थी और साहब मैं बाहर चला आया मगर उस आदमी का इस प्रकार से उसने मुझसे कुछ मांगा नहीं उसने कुछ कहा नहीं ना उसने मुझे पीछे से कोई आवाज लगाई मगर मैं समझ गया था कि मुझे कुछ देना था जो मैंने नहीं दिया और साहब ये घटना होने के बाद मैं आगे चला और कई जगह पर बाथरूम वगैरह का इस्तेमाल किया और मतलब ऐसे होता रहा कि टिप देने की नौबत आई कहीं टिप दी कहीं नहीं दी किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहां पर डेफिनेटली टिप दी अब आपको बताता हूं कि यह तो मेरे जैसे एक रिटायर्ड व्यक्ति का देखिए मैं रिटायर्ड यहां किसी बहानेबाजी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं रिटायर्ड केवल अपनी पहचान बताने के लिए कह रहा हूं उसका नजरिया था रास्ते में हम एक रेस्टोरेंट में रुके उस रेस्टोरेंट में हमने शायद जो कुछ भी खाया उसका बिल रेस्टोरेंट बहुत हैवीली प्राइज था उसका बिल शायद कुछ हजार बारह सौ रुपये आया हम लोग पांच छह लोग थे मेरी बेटी ने उसका पैसा दिया और उसके बाद उसने आराम के साथ एक अच्छी टिप भी दे दी मैं सोच रहा था कि मानसिकता में कितना परिवर्तन है मैं शायद पांच रुपये और दस रुपये को उतनी वैल्यू दे रहा हूं जबकि ये बच्ची उसके लिए पांच या दस रुपये नहीं बल्कि शायद सौ रुपये टिप के लिए उचित अमाउंट था अब इस सारी कहानी को बताने का मूल उद्देश्य सिर्फ यह था कि पैसा अपने आप में कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं रखता है यह मेरा विचार है पैसे के वैल्यू है मगर अब सवाल यह उठता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू या रिलेटिव वैल्यू तो शायद जब हम खर्च करते हैं तो उस वक्त हम क्या देखते हैं हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं या उसकी रिलेटिव वैल्यू देखते हैं देखिए यूटिलिटी वो अगर अर्थशास्त्रियों या इकोनॉमिस्ट की तरह से देखें तो वो मार्जिनल यूटिलिटी का प्रिंसिपल यानी कि जो पहले कौर में के लिए आप जो खर्च कर सकते हैं आखिरी कॉर के लिए शायद आप वो खर्च न करना चाहें तो मैं उस मार्जिनल यूटिलिटी के प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पैसा यानी वही दस रुपए का नोट जिससे कि वही सामान मैं भी खरीद सकता हूं और शायद श्रीमान एक्स भी खरीद सकते हैं मगर श्रीमान एक्स को वो दस रुपए खर्च करते वक्त कितना कितना समय लगता है और मुझे वह दस रुपए खर्च करते वक्त कितना समय लगता है इसमें अंतर हो सकता है तो इसका अर्थ सिर्फ इतना हुआ कि मेरे लिए और श्रीमान एक्स के लिए उस दस रुपए की वैल्यू रिलेटिव हो गई साहब मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं आप खुद ही सोचिए कि क्या आपके लिए वैल्यू रिलेटिव हुई है या आज भी ये एब्सोल्यूट वैल्यू है हम ही लोग जो ये दस रुपए बचाते हैं किसी जगह पर वही लोग वो दस रुपए किसी दूसरी जगह पर जाकर व्यर्थ ही दे सकते हैं मैं व्यर्थ ही शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं यानी कि आप जहां पर वो दस रुपए देते हैं शायद उस स्थान पर उस दस रुपए की रिलेटिव वैल्यू कुछ नहीं होती मगर वहां पर आप छोड़ देते हैं और जहां पर उस दस रुपए की रिलेटिव वैल्यू है हम वहां नहीं देते हम लोग ऐसा बहुत बार कहा जा चुका है और आजकल तो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय की बातों में अगर जाया जाए तो यह भी पता चलता है कि व्हाट्सएप विश्वविद्यालय ने भी इस बात का काफी प्रचार किया है कि हम लोग छोटी छोटी जगहों पर बारगेनिंग करके अपनी क्षमता दिखाने का प्रयास करते हैं मुझे याद है आज भी रिक्शा करते थे और रिक्शे वाले से एक रुपए और डेढ़ रुपए की बहस करत किया करते थे और कभी कभी तो वो बहस इज्जत का सवाल हो जाती थी और साहब पैदल चलना पड़ता था मगर क्या वह उचित था या क्या वह उचित है आज के परिप्रेक्ष्य में यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है अब इसके बाद इसी के साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न उठता है कि कौन है वो लोग जो इस तरह की पैसे की वैल्यू अलग अलग डिफाइन करते हैं साहब मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर हमारे जित जो पुरातन विचार है पुरातन इन में सेंस यूं कहना चाहूंगा कि जो विचार हमने अनुभव के आधार पर बना रखे हैं उसमें ये रिलेटिव वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है परंतु जो विचार अनुभव के आधार पर नहीं है केवल विचार के श्रेणी में है वहां पर शायद ये नहीं आता है जैसे अब मैं यहां पर फिर से एक अपना उदाहरण देना चाहूंगा देखिए मैंने आपसे बताया ना कि मैं ही वह व्यक्ति था जिसने उस छोटी सी मांग को नजरअंदाज किया और वो मुझे पीड़ा आज तक है यानी कि इस बात को कम से कम दस बारह दिन हो गए मगर 10-12 दिन तक वो पीड़ा है और शायद रहेगी अभी जब तक मुझे ये घटना याद रहेगी तब तक वो पीड़ा बनी रहेगी मगर मैंने ही जब मैं अपने घर लौटकर आया हैदराबाद में तो मैंने देखा कि मेरी एक घड़ी खराब हो गई मैंने एक क्षण का भी विचार किए बिना श्री एमेजॉन महोदय से कहा कि एमेजॉन महोदय मुझे वो घड़ी लाकर दीजिए और साहब एमेजॉन महोदय ने अगली सुबह वो घड़ी मुझे लाकर दे दी देखिए यहां पर भी मैं बड़ा सावधान रहता हूं मैं कोशिश ये करता हूं कि अमेजॉन साहब से जब भी कोई चीज मंगाऊं तो उसका भुगतान पहले न करूं यानी कि कैश ऑन डिलीवरी वो कर दू अब वजह यह है इसकी अपने आप में एक वजह है कि मेरा एक दो सामान आने में बहुत विलंब हुआ वगैरह वगैरह मगर साहब ऐसा तो मैंने किया घड़ी मंगाई और सच बताऊं आपको तो घड़ी एक नहीं दो घड़ियां मंगाई यानी कि मैंने एक झटके में एक साथ कुछ हजार रुपए खर्च कर दिए कुछ हजार मतलब कई हजार नहीं यार एक हजार के अंदर खर्च कर दिए अब वही व्यक्ति जो पांच रुपए और दस रुपए बचाने का प्रयास कर रहा था उसने ये एक हजार रुपये यू ही खर्च कर दिए केवल शौक के लिए तो अब मैं सोचता हूं कि यार ये जो मैंने किया ये यहां पर मेरा पैसों का तुलनात्मक मूल्य क्या हुआ या यहां पर मैंने पैसों के तुलनात्मक मूल्य की चिंता ही नहीं की अब साहब ये फिर एक सवाल है जिस पर कि मैं तो अभी ऐसे कुछ विचार नहीं कर पा रहा हूं यदि आपके मन में कोई विचार आए तो अवश्य बताइएगा तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि हम शौक के नाम पर खर्च कर देते और शायद जब सवाल आता है कि बगैर शौक के खर्च करना हो तो हम हिचकिचा जाते हैं या शायद हम कोई भी खर्च करने से पहले यह सोचते हैं कि उसका डायरेक्ट बेनिफिट हमें क्या मिलता है साहब ये देखिए पैसा जो है वो क्या है वो एक्सचेंज का मीडियम है तो अब सवाल यह उठता है कि एक्सचेंज का मतलब हुआ कि अगर मैं कुछ दूंगा तो वहां से भी मुझे कुछ मिलेगा तो अब अगर मैंने पैसा दिया और मुझे कोई मटीरियल चीज नहीं मिली अब देखिए मटीरियल चीज का मतलब क्या होता है मटीरियल चीज का मतलब यह होता है कि कोई ऐसी चीज जिसे मैं छू सकूं देख सकूं या महसूस कर सकूं अगर वो नहीं मिलती है और वो एब्स्ट्रैक्शन में रहती है एब्स्ट्रैक्ट चीज मिलती है तो शायद वो खर्च करने में मुझे हिचकिचाहट होती है यहां पर आपको एक बात बताऊं अभी मैंने हाल फिलहाल में पढ़ा कहीं पर तो उसमें मैंने यह पढ़ा कि लोग भगवान के यहां पर जो दान देते हैं यानी मंदिरों में जो दान देते हैं उसके कई कारण हैं और उनमें से एक मंदिर के कारण के बारे में मुझे पता चला कि उस मंदिर का कारण यह है कि वहां पर जो देवता की डीईटी स्थापित है वो देवता जब मानव रूप में थे तो उन्होंने कुछ कर्ज लिया था और उस कर्ज को चुकाने के लिए जो भक्तगण हैं वो उनकी मदद करते हैं तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि भक्त जो है वो भगवान को मदद करने के लिए कुछ धन दे रहा है और बदले में भगवान उसे आशीर्वाद दे रहे हैं तो अब एक्सचेंज हो गया यहां पर कि भाई आपने भगवान का कर्ज उतारने में मदद की भगवान ने आपकी सहायता की तो ये एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि भाई एक्सचेंज हो गया मगर अब उसे डीईटी के अलावा बाकी डीईटीज ने तो ऐसा कुछ किया नहीं तो वहां पर हम क्यों दें मगर साहब लोग चढ़ावा तो हर एक मंदिर में चढ़ा हैं तो अब यह तो एक मंदिर की बात हुई बहुत से लोग बहुत जगहों पर दान खाते चलाते हैं अनाथों की सेवा करते हैं आश्रितों की मदद करते हैं गरीबों की मदद करते हैं बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं वो हजारों करोड़ों रुपए दान में देते हैं तो सवाल यह है कि उनके लिए एक्सचेंज क्या है यहां पर साहब मुझे यही ख्याल आता है कि एक्सचेंज उनके लिए नहीं है उनके लिए शायद जो वो दे रहे हैं वो इतना है कि जिसका उनको एक्सचेंज चाहिए ही नहीं यानी कि उनके लिए उसकी यूटिलिटी ही नहीं है अब साहब देखिए आप मुझसे नाराज मत होइएगा और मेरी बात पर बिगड़िएगा भी मत क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर कि जो दान किया जाता है वास्तविकता में वो वो धन है जिसकी दान देने वाले के पास यूटिलिटी नहीं है इसलिए वो उसको दान कर रहा है थोड़ा ज्यादा रेडिकल हो गई क्या मेरी बात मैं धन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं यही बात समय के दान के लिए भी कह रहा हूं अगर आप समय का एक्सचेंज नहीं कर रहे यानी कि मैं आपके लिए समय बिताऊंगा तो आप मेरे लिए समय बिताइएगा अगर आप ये एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं और आप किसी को अपना समय दे रहे हैं यानी दान कर रहे हैं यानी कि आप किसी के लिए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं जिससे उसको लाभ हो रहा है तो साहब इसका मतलब मेरी नजर में शायद यह है कि आपके पास वो समय अधिक है आपके पास उस समय की और कोई यूटिलिटी नहीं है मगर इसका एक काउंटर पॉइंट भी है काउंटर पॉइंट यह है कि उस समय को या उस धन को देकर मुझे एक्सचेंज में जानते क्या मिलता है मुझे एक्सचेंज में मजा आता है yani ki i enjoy the moments which i spend for somebody is so that means you are again taking in exchange aap ko exchange mein le rahe hain aap uske badle mein le rahe hain aap jo samay de rahe hain uske badle mein exchange mein aap mazaa le rahe hain yani yahan par वो जो कहते हैं ना कि एनर्जी इज ना क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉइड तो यहां पर वो एनर्जी जो आपके समय के फॉर्म में या धन के फॉर्म में थी जिसको आपने दान किया उसके बदले में आपने यू हैव एंजॉयड तो वो एन्जॉयमेंट जो है वो दैट इज योर रिटर्न अब भैया ये दो पहलू हैं यानी एक पॉइंट है एक काउंटर पॉइंट है आप सोचिए कि आप जो दान कर रहे हैं वो फालतू था इसलिए दान कर रहे हैं या आप उससे मजा ले रहे हैं एंजॉय करने के लिए वो दान कर रहे हैं चाहे पैसा हो चाहे अपना समय हो या वट जो भी आप दान कर रहे हो साहब हमने बात अपने पैसे से शुरू की थी हम फिर उसको वापस पैसे पर ही लाते हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पैसे की वैल्यू तो रिलेटिव है एब्सोल्यूट वैल्यू है नहीं और पैसे की वैल्यू जो है वो हमारे एक्सपीरियंसेस पे डिसाइड होती है वगैरह वगैरह अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा ऐसे व्यक्तियों का जिनके लिए जो पैसा है उसका उपयोग भी है और उसके बाद भी वे अपने पैसे को शेयर करते शेयर करते इन देंस मैं इसलिए मैं दान शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मैं उसको केवल साझा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो उसको दान देने की इच्छा से नहीं दान कर रहे हैं वो इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को इससे लाभ होगा साहब ऐसे व्यक्तियों को आप क्या कहेंगे क्योंकि उनके लिए तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी है और रिलेटिव वैल्यू भी है साहब इसका जवाब मेरे पास कोई बहुत क्लियर नहीं है मैं खुद भी इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप भी इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो साहब पैसा रुपया दुनिया में जो भी चल रहा है वो हम दुनिया को चला रहा है उसके बारे में इससे ज्यादा अभी मैं बात नहीं करना चाहूंगा अगर आप लोगों के जवाब या सवाल मुझे मिलते हैं तो मैं इसके बारे में और बातें फिर शायद उन्हीं को लेकर के आगे चाहूंगा करना मगर फिलहाल के लिए यहीं पर बस करता हूं और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए आपने मुझे अपना इतना समय दिया है उसके लिए आपका आभारी रहूंगा आपको धन्यवाद दे रहा हूं और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आपसे और अब बार चंडीगढ़ की यात्रा के बारे में और चंडीगढ़ के निवास उस शादी में जो आनंददायक घटनाएं हुई या जो उतनी आनंददायक नहीं भी हुई उनके बारे में चर्चा करेंगे और आपके साथ अपने अनुभव साझा करूंगा ताकि आपको भी मोटिवेशन हो कि आप भी तो कहीं ना कहीं गए होंगे भैया उनके बारे में कुछ अपने अनुभव बताइए तो हम आपके अनुभवों को भी सबके साथ साझा कर सकेंगे चलिए साहब चलते हैं नमस्कार धन्यवाद एक लीडर को देखो लुकिंग फॉर वेरी ग्रैंड उड़ाता फिरता डिनर है इन द होटल उसके लड़के की शादी देख जाइए नोत कहा से आया ये हाथी फ्रॉम वेदिस इंग्लिश मैन आज कहाँ का नेशन काहे की धरती मैया द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया